होगा और गुणों कौन के पुरुषों को बदनाम थी बांध थे बंधनधर थे और गुणों से लक्षण कैसे होगा जो मुक्त हो गया मुक्त का लक्षण क्या है ये सब कहानी के लिए आगे अभ्यारम्भ करतेश्वर ईश्वर पर तंत्र यो ये है प्रकृति सत्तम पुरुष से पुरुष प्रकृति स्थ ही घूमते जान गुण पुरुष प्रकृति स्थ प्रति प्रकृति तो स्थ पुरुष एवं रहेगा प्रकृति सत्तम तो पुरुष एवं प्रकृति तो क्या है अब प्रकृति पुरुष कैसे रहता है उसका अर्थ है प्रकृति प्रकृति सत्तम पुरुष एवं ऐक्याभ्यास होने से और प्रकृति में चीत का दुरुपा होता है यही प्रकृति पुरुषों में पुरुष का गुणादिंग पुरुषों से शब्द आदि विषय में सांग गुण संग आका निक्षिप्त छह प्रकार आकांक्षा है एक गुणेश संग गुण कथम कथम मुक्त लक्षण हो गया अंत में हो गया मुक्त और गुणस कथम जो कथम ते बद के और ने और पहले का, तो चेत्रा चेत्रा ने नहीं किस का उत्तर होती किसी प्रकार कि तदर अध्याय संबंध संबंध अध्याय अध्याय अवी उत्तरे पूर्वद्याद्धि पूर्वाध्याय पूर्वाध्या कस्म गुणे कथम पुरुष अस्य संग इत्यादि पूर्वते समुचार श्री भगवान वाच एवमर्थम चो चौराया चौक से पहले जो कहा था उसका भी समुचय करना कथम उत्पाद थे उसको दिखाने के लिए पूर्वते अस््याय से समुचय का निखिल चकार परम भावी कालार्थ व्यावर्तना श्री भगवाचूर प्रवक्षा ज्ञा ज्ञानमोत्तम यज्ञा मुनय सर्वे परा सिम तो गा परम भूय ज्ञा उतम ज्ञान परवक्षा यज्ञा सर्वे मुनय इत पिधि दता कहूंगा कहुंग, ज्ञा उत्तम ज्ञानम परम ज्ञान उत्तम और परम ज्ञान दोनों कहें, कहेंगे ये जिस ज्ञात जिसको प्राप्त करे सर्वे मन इतना मुक्तों को प्राप्त करते कर लिया तो परम जो दिया है परम इत भागी भविष्य में ऐसा नहीं इसके आगे ऐसा नहीं परम का परम ज्ञानमिति व्यवहित संबंध परम का तो भाग में नहीं ज्ञान का विशेषा परम ज्ञान भूय भूय बहुत नहीं। पुनः पहले कहा था, फिर शब्द परम ज्ञान भूय कहाँ पुनः ठीक है पुनः श्या पूर्वेश अध्याय असकदुख प्रवक्षा पूर्वोध्याय कहा जाता है बार बार फिर कौंग शंका पुनरउचि स्तरी पहले आगे अपेक पुनरुचित यदि सूक्ष्मत्नर्वचन अर्थवध्या ये सूक्ष्म है इसलिए दुर्बोध होने का न पुनर्वचनम सार्थक व्यर्थ नहीं तथा परम पर वस्तु विषयत् तो ज्ञान को परम क्यों कहा इसका विषय पर विषय पर होने से ब्रह्म पर वस्तु विषयक को भी पर परम भूय ज्ञान प्रवक्षा विशेषम प्रश्न द्वारा निर्देशती परम कहेंगे किम तथा ये प्रश्न है ज्ञान ज्ञान सर्वेशा ज्ञा उतम उत्तम फल्वाद सब ज्ञान में उत्तम है ये ज्ञान का एक परम कहा और एक उत्तम कहा परम कहा गया पर वस्तु विषयक उत्तम कह उसका फल उत्तम होने से उत्तम फल ठीक नहीं सर्वेश निर्धारण आधार ज्ञाठी ज्ञा ज्ञान ज्ञाने मध्य उत्तम ज्ञान तक दर्शति प्रकर्ष क्या है सर्वेश ज्ञा उत्तम क्योंकि फल उत्तम पर विषय फलभेदाव उत्तम और पुनर्तनी पर परम उत्तम उत्तम उत्तम का विषय फल्वाद ज्ञान इत्यादि ज्ञान शब्द अमान उत्तराद्य से ज्ञान से उत्तम न त वक्त आशंक्य पहले जेय पैले कहुवाध्या वहा ज्ञान शब्द से अमानित ज्ञान साधना को ज्ञान शब्द से कहा उनमें ज्ञान साध्य ज्ञान तो उसे है? न ज्ञान नाम न अमानित नाम ज्ञान नाम उत्तम मतलब अमानित्ववादी में श्रेष्ठ साध्य ज्ञान कहेंगे ये अर्थ नही तो किंतरी यज्ञाद वस्तु विषया वस्तु पहले जो ज्ञान था वो तो ज्ञान साधन यहाँ ज्ञान साधन नहीं यज्ञादि वस्तु को विषय करने वाले जितने ज्ञान उनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञान हम कहेंगे ब्रह्म ज्ञान परम वस्तु विषय नाम ग्रहण विशेष यहाँ अमानित आदि नहीं देना इतनी शब्द आधुर्तम पूरा शेष दृष्टव्य नमानित्व आदि ग्रहण से दिया आगे शब्द भाष्य में यज्ञादि विषय वस्तु विषया नाम न ग्रहण अमितता है तो प्रकर्ष तथा यदि अभी जो ज्ञान प्रकर्ष कि मोक्षा तो मोक्षा परोत्तम शब्द श्रोतृबुद्धि ऋच्युत्दनाथ न मोक्षा यद्यास्तु विषय ज्ञान बहुति उस पर विद्या के अंतर्गत तो मुख्या है नहीं है। ये जो ज्ञान परम ज्ञान परम विद्या मुख्य के लिए यह परोत्तम शब्दाभ्याम लोके में परम ज्ञानम ज्ञान उत्तम ज्ञान उत्तम और पर दो शब्दों के द्वारा ज्ञान की स्तुति करते है की बुद्धि में रुचि उत्पादन के लिए रुचि पर श्रवण होगा श्रद्धा प्रोगि प्रोगण ज्ञान होगा रुचि उत्पादन ज्ञान नाम ज्ञान उत्तम प्रवक्के यज्ञा ज्ञान कहेंगे यज ज्ञान ज्ञातवा ज्ञान को जान करके ये अर्थ होता है ज्ञान ज्ञाप ज्ञान ज्ञाप कहेंगे तो ज्ञान में ज्ञा आ जाइए ज्ञान से ज्ञ तो उपगमार ज्ञान में जो लिया तो दूसरे ज्ञान में फिर ज्ञ तो ये अनवस्था है इतिहास ज्ञान का ज्ञाप का प्राप्ति करना ज्ञानम संन्यासी मनन करने वाले सर्वे पराम तो नुख्याख्या बंधन तो के पश्चात उधन प्राप्त हो टीका मे मुश्देश चतुर्थाश्रम विषय थी, तन्नात्रा देव ज्ञान सामुक्ति, कुछ ऐसा मुक्ति यदि मुनि का सन्यासी मुन संन्यासी न कहा गया संन्यासी चतुर्थाश्रम वाला विषय करेंगे तो तन्नात्रादेव केवल संन्यासी मात्र से चतुर्थाश्रम संस्कार कर दिया तो ज्ञान हो जाए इससे तो, तो नहीं होता है ज्ञान आयुवाद तो फिर कैसे मुक्ति हो जाएगी इसलिए केवल सन्यासी नहीं मनन सीरा मनन स्वभाव वाली सन्यासी सिद्धेर ज्ञानतम परमिति विशेषणाद जावर्त्य मुक्ति समाह पराम सिद्धि में तो बताया पराम सिद्धि का सिद्धि केवल नहीं पराम सिद्धि सिद्धेर ज्ञानतम परमिति विशेषणाद परामिति सिद्धेर विशेषणाद पराम सिद्धि का है? परामिति विशेषणाद विशेषणाद सिद्धि ज्ञानत्म पारमिति विशेषण व्यावर्त्य मुक्ति ये मुक्ति अर्थे ज्ञान व्यावृत्त मुक्ति सिद्धि अर्थ कहीं ज्ञान भी कहते तो ज्ञान तो तो के व्यावृति करके यहाँ ज्ञान नहीं लेना मुक्ति लेना क्योंकि परा सिद्धि निरतीश सिद्धि कहते ज्ञान व्यावृत्त मुक्ति तमाम विशेषण से मुख्याख्याख्य बंधन से अध्यक्षतमा ये बंधन प्रत्यक्ष देह रूप अस्मदंधना अस्मदम सदे ये देह देहरूप बंधन सबके प्रत्यक्ष है इसे मुख्य रूप प्राप्त कर दी तो। ज्ञान फल से कर्म फल वैलक्षण ज्ञान का फल विलक्षण है कर्मपुर सेलक्षण अश्च सिर्क ये सिद्धि है है एकांतिक नित्य मोक्ष माधर्म्य नोपजा से कलये न्यथन चर्ग इद्वपास मन साधर्म आगता सर्गे नोपज ये, ये, ये ज्ञान आश्रय करके प्राप्त करके मेरे साधन में को प्राप्त करते हैं ही साधन में क्या है साधत में में काल भी जन्म नहीं होता है प्रलय में भी, भी कष्ट प्राप्त नहीं करते ठीक है में प्रथम ज्ञान आश्रय इधम ज्ञान उपासित है ज्ञान का आश्रय करके ज्ञान को किस आश्रय करेंगे तद तो हेतु सर्वणादि सामग्री संपत्ति द्वारा इतिहास ज्ञान उपासित ज्ञान का आश्रय क्या करना ज्ञान का हेतु तो सर्वणाधि सामग्री सामग्री बन से ज्ञान का आश्रय उसको आश्रय करना अर्थात उसके हेतु तो सवाल मनन निधि यही करना है भाष्य में इधम ज्ञानम, ज्ञानम यथोत्तम तो उपासित उपासित अर्थ ज्ञान साधनम अनुष्ठाय ज्ञान का साधन सब मनन निधित इसको अनुसार करना यही आश्रय टीका में रोग विद्वतर अभी भेद इतिहास गौरी वा गवया। एक ग है प्राणी गो के जी से तो गौरी वह गो तो से गव्य भिन्न ही होता है तभी साधरा साधर में होगा साधु तद भिन्न थे सती तदगत भूय धर्मगतम साधु से कार्न होना चाहिए इसे गो गवय में भेद ऐसे उसके सधर्म को प्राप्त करेगा ज्ञानी तो ईश्वर जीव से भेद सिद्ध हो जाएगा विद्वत ईश्वर अभी भेद सिद्ध हो जाएगा इतिहास मत स्वरूपताम भाष्य में मामा परमेश्वर से साधर्म का मत स्वरूपता मेरे स्वरूप को साधर्म से भेद भेद्याद गीता शास्त्र विरुद्ध शास्त्र यदि साध धर्म का मुख्य अर्थ मानेंगे तो भेद होगा अवश्य मारी शास्त्र विरोध होगा इतिहास न तो समान धर्मता या साधर्म का समान धर्मता नहीं लेना क्यों नहीं लेंगे क्षेत्र के ईश्वर भेद अन्य गीता शास्त्री क्षेत्र के अनुसार का भेद नहीं माना गया क्षेत्र के अनुसार होता है जीव ब्राह्मणों की एकता ही इसलिए यहाँ साधन में मुख्य साधन में नहीं लड़ा ठीक है ज्ञान स्तुते विवक्षित नाथ तो सारुप्य मिष्ट ज्ञान की स्तुति करने के लिए फल कथन करते हैं इसे यहाँ सारुप्य सादुश्य नहीं स्तुति के लिए फलवाद करते हैं और यदि साधु कहेंगे सारुप्य धी फलम हितवा ज्ञान फलम अप्रस्तुतम प्रसिजित सारूप्य सारूप्यदि मानेंगे हितवा ज्ञान फलम ज्ञान फल को छोड़कर अप्रस्तुत की प्रसिद्धि हो जाएगी ज्ञान का फल कम कहने सारूप्य धी फलम हित ध्यान फलम अप्रस्तम प्रसिद्धित नहीं सारुप्य ध्यान फलम अप्रस्तम प्रसिजित सारूप्य मानेंगे तो ज्ञान का फल प्राप्त है अभी प्रकृत है उसको छोड़ करके ज्ञान का फल कसन करना भी फलम हित्वा ज्ञान का फल प्राप्त है उसको छोड़ करके ध्यान का फल कहना पड़ेगा ध्यान फलम अप्रस्तुतम प्रसुजित ध्यान का फलत ध्यान का फल नहीं अभी तो ज्ञान का फल को चाहिए और ध्यान का फल कहेंगे ब्रह्म लोक में जाएगा तब दूसरा रूप होगा तो ध्यान तो फल यदि कहा जाएगा ज्ञान फल को छोड़ करके अप्रस्तुत प्रसुजित अप्रस्तुत की प्रसुद्धि है ध्यान फल है सादृश्य करना यहाँ ज्ञान फल है इसलिए साध्य नहीं वो तो तदरूप एव ईश्वरात्म काम गवांतर सर्गा जन्मे भी को सर, को प्राप्त कर लिए ज्ञानी लिएंतर मध्यवर्ती नहीं हो महासर्ग में फिर जन्म हो जाए कहते नहीं सर्गे न उपजाय सृष्टि काले भी न उपजाय न उत्पतंते अतय ब्रह्मणों विनाश काले न्यंती जो ब्रह्मा है कार्य ब्रह्म जिनका आयुषो वर्ष जिनके दिन होता है हमारे चतुर्थ सहसुर जी को होता है उनके बिना काल में न व्यसन थी व्यक्ति को प्रार्थना नहीं करते ना चेवन थी तो अपने स्वरूप में चढ़ाते ज्ञान स्तुत्या तदमिमुखा अवहित तो चेत से विवक्षित ज्ञान से ज्ञान की स्तुतीकरण तो तो सुनने को अभिमुखा श्रोता सुनना चाहते हैं अवहित तो तो चेत अवहित चेतो ये एकाग्रह हो चित एग्रह को सुनना जो चाहते हैं तो स्तुतिकरण से फल सुनने पर सुनने की इच्छा होती है क्षेत्र क्षेत्र सहयोग ईदृश भूतकारण क्षेत्र क्षेत्र कैसा क्षेत्र क्षेत्र कारण होता है ममयो ममयो मम यो निर्महद्रम तस् दधा्यम संभव सर्वूता भवति ये है। है अपने कार्य के विषय त्रिगुणात्मिक माया को कहा गया महत ब्रह्म तो है ब्रह्म सदस्य उसको कहा गया तस्मिन् अहम् गर्व दधा उसी ब्रह्म में माया रूप में गर्भ कारण योनि गर्भ की उत्पत्ति तो का कारण निक्षेप करता है तो तथा में ममत्वता मदिया माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति ममत्वता स्वकीय है मदिया मतलब मत स्वरूप मेरे से भिन्दा नहीं माया त्रिगुणात्मिक त्रिगुणात्मक प्रकृति का मूल प्रकृति वही योनि है योनि है कारण सर्वभूतान सर्वभूत का कारण माया को योनि सबसे कहा उसको महत्व कहा गया सर्व कार्य में महत्व भरणा सविकाराण महत्व ब्रह्म सर्व कार्य से महत्व है और सभी कारण भरणा सब को धारण पोषण करता है जैसे ब्रह्म योनि रेवा इसको योनि को ही महत्वपूर्ण स्वरूप थी, थी मदियाप तो नहीं मदिया कण से मदिया ईश्वरी चित शक्ति में व्यापरती थी चैतन्य को भी शक्ति शब्द से कहते ये चित्त शक्ति नहीं रहना त्रिगुणात्मिका त्रिगुणात्मक से सांख्य लोगों का हमारे प्रधान ही त्रिगुणात्मक है तो थी थी था। प्रकृति तरफ संख्य प्रकृतिर मदिया मदिया कौन से सांख्य प्रकृति ग्रहण नहीं हुई की प्रकृति होगी मदियां मानते लोग पुरुष मदिया कौन से ये सांख्य प्रकृति नहीं लेवत योनि शब्द नर्वाणी योग्या योनि शब्द से उपन करवाणी भवन योग्य कार्याण उत्पत्ति होने वाले कार्य उसके प्रति उपाधन सर्व भूता प्रकृत महत्व साधय थी और प्रकृति माया महान सर्व थे सर्वता नाम सर्व कार्य में महत्व योन ब्रह्म व्यापक सर्व व्यापक सर्व कार्य में कारण की व्याप्ति है व्याप्ति के लोकड़े योनि प्रकृति माया में ही ब्रह्म महद ब्रम अर्थान किंच न स्त्रीलिंग महत ब्रह्मसक है इसलिए को सी तस्थान्यमे योनि को ही महत ब्रह्म का गर्भाम गर्भ हिण्य गर्भ का जन्म का बीज सर्वभूत सर्वभूत जन्म कारण दे बीज दिपा ठीक क्षेत्र के सहयोग से भूतकारणक्रम्य किम अन्य दर्शित यद आरंभ हुआ क्षेत्र क्षेत्र के सहयोग इस प्रकार भूत कारण एक आरंभ किया गया है और ये कुछ दूसरा कहते ही कारण जो नहीं में देते है उसका अर्थगत है क्षेत्र क्षेत्र प्रकृति के शक्तिमान ईश्वर हम क्षेत्र क्षेत्र दो प्रकृति दो प्रकृति शक्ति वाला में हूँ ईश्वर हम अभिद्या काम कर्म उपाधि स्वरूप अनु विदायी न्षेत्र ना, क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र का संयोग क्या है यही अर्थगत है क्षेत्र ज्ञा अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूप की अनुविधा उसके पीछे अनुकरण करने वाले क्षेत्रों को क्षेत्र के साथ संबंध कराता हूँ गर्भ शब्द संयोगों से फल मारा ये संयोग गर्भ शब्द से संयोग कहा गया उसका संयोग का फलर गर्भ का संभव उत्पत्ति सर्वभताना हिरण्य उत्पत्ति द्वारा हिरण्यनगर उत्पत्ति के द्वारा उत्पत्ति तथा गर्भा सबकी उत्पत्ति होती है आदि करता स भूतान संपूर्ण भूत का आदि करता ब्रह्मागिर समझायादिकर्ता है भूत स्मृत हिण्य गर्भ कार्य तो अवगम भूतान जितने कार्य भूत है तो हिरण्य तो का कार्य है कथम यथो तो, तो तो गर्भादान का निमित्त कैसे तो हिरण्य गर्भ उत्पत्ति के द्वारा ही सबका गर्भाधान हिरण्य हिरण्यगर्भ उत्पत्ति द्वारा उसी गर्भाधान से संपूर्ण भूत उत्पत्ति होती है तो हिरण्य उसका कारण है हिरण्यगर्भ गर्भ उत्पत्ति के द्वारा गर्भागान से सबकी उत्पत्ति होती है न कथम उक्त कारण हिरण्यगर्भ अनुरोधे निरण्यगर्भ उभ्य ये कारण मान करके हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति मानकर भूतपत्ति करते देवादि जाति विशेषेशह विशेषाण कारण संभवात् अलग अलग देव पिता अलग अलग जाति अलग अलग देह है उनका अलग अलग कारण हो सकता है अलग कारण हो सकता है तथा सर्वो निशु कौंते मूर्त संभव हाषा ब्रह्म महधनी रंग बीज प्रदस्ता सर्व सर्वोनिषु या योनि महद्रम आम बीज प्रदपिता सौ योनिवितृम् पशु अभिजीतनी मूर्ति रहे योनि सौ कारण देवसंस योनिमहद महद्रह्मी आम बीज प्रदाता बीज प्रदान करने वाले पिता तो भस्ते में देव पितृ सर्व योनिस्वी किया देव पितृ मनुष्य पशु मृग आदि सर्व योनिषु कमते मूर्त मूर्ति देव संस्थान लक्षण देह का वेव संस्थान अवय संयो मूर्चित अंग अवय मूर्ति कठिन है संभव होते मूर्ति ब्रह्म महद सर्वावस्था योनी महद्रह्मी माया प्रकृति योनी कारण अहम बीज प्रदो गौरधान से करता पिता हेतुअत प्रतिभा से कहतुत्व अन्य हेतु हो सकते भानु होते हैं तो यह कैसे हेतु होगा तद्रूपेण अस्व अवस्था सर्वावस्थम महद्रह्मवस्थम योनि ये सर्वावस्था वही योनि सर्वावस्था में स्थित ये सर्वावस्था में होकर के प्रकृति कारण है एवं क्षत्राद जगदुत्पत्ति दर्शयता ब्रह्मया अदया संसरती उक्त इधान अद्याद आकांक्षा दयाय उत्तम अनूद अनतर अनुद्य उत्तर आह क्षेत्र क्षेत्र के जगद उत्पत्ति ये कही दस ब्रह्म अविद्या संसर थी ब्रह्म ही अविद्या से संसार को प्राप्त करता है वस्तु था नहीं अविद्या कोई वास्तव पदार्थ है उसे ब्रह्म संसारी हो गया नहीं ब्रह्म अविद्या से संसार दिखाता वास्तव संसार नहीं भ्रांति से केवल दिखता है इधानी अभ्याय जो पहले कहा गया आकांक्षा थे पहले गया उसको अनुवाद करके उत्तर देते के गुना कथम बद्रंती के गुण गुण कौने और कैसे बांधते इति सत्त रजतमी गुणा प्रकृति संभवा निबध महाबावो देहे दे जस्तम गुण प्रकृति प्रकृति संभव यहाँ गुणा प्रकृति कारण प्रकृति वस्तुत प्रकृति गुण दव्यय देहीन निबधन ये देह महा ये दिननाशी देश गुण है बांते रजस्तम जस्तम गुण गुण पारिभाषिकब्दीका सत्ता से कथम गुण शब्द प्रभु परतंत्रुणा पारिभाषिक्रव्यासित समाके इसे नहीं तो कवल पारिभाषिकब्द गुण टीका गुण शब्द सत्वादी से द्रव्यादि में गुण शब्द है द्रव्या सत्तरों को भी गुण शब्द कहेंगे द्रव्याशी तत्व निमित्त मान करें क्यों नहीं होगा इसके प्रकृति सर्वाश्रय वो तो गुण प्रकृतियात्मक ही सर्वाश्रय वो किसी तनि न रूपाधि द्रव्या गुणा प्रकृतिस्थ पृथ्ते पूरे करता है गुण अलग प्रकृति तो अलग ही कुत प्रकृति गुण प्रकृतिशंक न गुणगुणीन अने्योत गुण सत्तर गुणी प्रकृति अलग ऐसा नहीं अत्यंत भेद गवात्सव तदाथ गुणुणी भाव अत्यंत भेद होगा गो और अश्व अत्यंत भेद नहीं गुणी भाव नहीं होता है अत्यंत भेद में गुणुण नहीं होता है और वो अत्यंत घट पट उस आगे दिया भेदे अभेदे तो तदभाव असंभवात विशेषात कुत गुण परिभाषा इत्यासंख्या भेद में गुणगुणी भाव नहीं होगा और अभेद में एक में नहीं होगा घटपट में भेद में नहीं होता है अत्यंत अभेद में घट घट का गुण घट घट का गुणी ऐसे नहीं तो नहीं होगा जैसे गो अश्व अथा घट पट में गुण गुणी भाव नहीं भेद और अभेद एक है तो उसमें गुणगुणी नहीं होगा अत्यंत अभेदावाद तो गुणगुणी भाव नहीं होगा तो विशेषात कुछ गुण परिभाष परिभाषा कैसे होगा इस आशंके कहते तस्मा गुणा नित्य परतंत्र परतंत्र गुण शब्द से प्रति क्षेत्र ज्ञात अविध्यात्मक इव क्षेत्र अविध्यात्मक निब्धन इव वस्तुतः बंधन नहीं कर पाते समास्पदी आत्मा प्रतिलबंधी निबधनती उसको आश्रित करके अपना लाभ स्वरूप लाभ होता है इसे निबधे कहा गया ठीक नहीं क्षेत्र ज्ञाती नित्य पारतंत्र हेतु क्षेत्र के परतंत्र अविध्यात्मकता गुण है के गुण इतर मुक्त ये अविद्यात्मक सत्र अविध्यात्मक कथन इसका उत्तर तदेव क्षेत्र निबधित तमाम उसको आश्रय करके अपना स्वरूप लाभ करते हैं प्रकृति प्रकृति ये गुण प्रकृति प्रकृति संभव माया निबध्यव प्रक प्रकृति माया प्रकृति प्रकृति समाति सांख्या प्रधानख्या व्यावर्त साख्य लोग स्वतंत्र उसको भगवत भगवान माया संभावा। ये भगवान की माया है स्वतंत्र नहीं और इवो। इवकार दे इवकार देकर जैसे नी निबंती कर अनुते अपने कार्य दिखाते क्रियापद व्याख्यान करें महाबाह करते निब्ध हे महाबाह महांत तो। समर्थतर आजानुपलबाब महान बड़े बड़े समर्थत आजाजानुंब तो बाहु ये स महाबहु हे महाबा दिन सजेदेही देहवंत अविनाशी आत्मा ठीक देहं मनम देह सामन दुज आत्मा दिन कूटस्थ से कथम बद्यम अच्छा स्वामी कैसे मान होगा कुरियान मेरा न्याय ना म्या महात्म्य मेरु में भी अनुबुद्धि कर कि मैं माया।, माया के महात्म अव्यय अविनाशी को भी जानती थी जैसे अव्ययत्व चौथम अनादित्व इत्यादि श्लोके अनादित्व कहा सतो धर्म तो वाद्यहित्यम इतना पेक्षा न सत्य वि नहीं धर्म से नहीं होगा इस व्यय तो अनादिता निर्गुण लिप्यते नाप नंती वचन मीति संिप्य न सापे न परे कहाता पाप से होता है और यहाँ कहते बांधता है गुण न लिप्यते उत्तम तथा कथम यह निबद्धंत अन्यथा उचित देही लिप्ता नहीं होता है पुण्य पाप से और गुण उसको बंधन में डालते पुण्यपाप के बिना बंधन कहते इसके संक्रांत युवक अनुबंध न क्रियापद व्यापिक नहीं रस्य चौदह से परिहित पद नहीं बंध सिंत कहते हैं के व्याख्यान किया है युवक को जोड़ कर अनुबंध पश्चात भावी क्रियापद के व्याख्यान करते है अस्ना भी का परिहार कर दिया में परिहतम अस्वीर युवा शब्द है नस्तुता बंधन नहीं है इसे नलिपद जो कहा गया ठीक है बंधन वस्तु नहीं अभी तैयार निबंधन देने से कोई ओ जो नहीं था